श्री गौर दे गीता कैसी सूरत मंत्र तपस्या जैसी बोले मुनि सुनु शैल ऊ कवन कारण तक भारी, का भारी। अबरा का तुम चाहू हम सत्यमरम के सन मनति सकुचाई हँसी सुनि हमारी जड़ताई मनु हठ परान न सुनई सिखाबा सहति बारी पर, भीती उठावा पर, पर भी उठावा नारद कहा सत्य सुई जाना मिनुकं घन हम छहीं उड़ाना देख विवेक हमारा देखा सदाशिव भरता सुनत वचन बिहसे ऋषय गिरीशंभवदी नारद कर सुनी कहु बसेगे राम की की सब की अविस्मण करें कल देख रहे थे कि भगवान शंकर जी के पास आए और उनसे कहा कि पार्वती जी अब वो पहले के समान नहीं है अब शुद्ध है उनको तो अंगीकार कर लो शंकर जी ने उसे स्वीकार कर लिया उसके बाद सप्तषि आए शंकर जी के पास तो उनको मध्यस्थ बना करके पार्वती जी के पास भेजा उनकी परीक्षा लेने के लिए तब देखते हैं कि सप्तषि जो है वो पार्वती जी के पास पहुंचते हैं, तो उन्होंने क्या देखा ऋषि ने गौरव देखी कहा कैसी सप्तियों ने, ने पार्वती को कैसा देखा कि मूर्तमंत्र तपस्या जैसी जैसी तपस्या ही मूर्तिमान हुई बैठी हो जब तपस्या ही मूर्तिमान हो जाएगी तो उसमें तपस्या ही तपस्या होगी और क्या है? जैसे मिट्टी की कोई मूर्ति हो तो मिट्टी मिट्टी होगी जैसे चीनी का कोई खिलौना हो तो चीनी चीनी होगी जैसे जो तपस्या ने अगर कोई अब मूर्तमान रूप धारण कर लिया होगा तो उसमें तपस्यी तपस्या तपस्या होगी तो मैंने पार्वती जी बिल्कुल तपस्वीनी रूप धारण किए हुए वहां विद्यमान थी इस प्रकार तो उस रूप में तो उनको देखा तपस्वीनी रूप में मैंने केवल ये नहीं कि शरीर से कोई एक आकृति इस प्रकार की बनाई थी चंदन अंदर लगाए हुए कुछ इस प्रकार के बैठे हुए तपस्विनी हो तपस्वी के जो और भी लक्षण है जैसे व्यरक्त भाव है एकांत भाव में रहना है परमात्त भाव से चिंतन में है शांत स्वभाव है वाणी पर संयम है मनोनिग्रह है ये सब तपस्या के जितने भी लक्षण हैं, वो तो सब उनको ऋषियों को पार्वती जी में देखने को मिले तो देखते ही ऋषि लोगों ने समझ लिया कि तपस्या में बिल्कुल लगी हुई है तो तपस्वीनी है ये उनकी समझ में देखते ही समझ में आ गया लेकिन परीक्षा के लिए वो उनसे पूछने लगे इस प्रकार से बात ही से चलाई बोले मुनि सुन कुमारी सुन कुमारी पार्वती सुनो कि करो कवन कारण तप भारी कि तुम तपस्या किस कारण से इतनी तपस्या कर रहे हो हम देखते हैं कि तुम बड़ी तपस्या में लगी हुई हो इस तपस्या का उद्देश्य क्या है तुम क्यों इतनी तपस्या कर रही ये हो यह पूछा उनसे कि ये अवराधो का तुम चाहो और तुम किसकी आराधना किसकी कर रही हो तुम उसका क्या इस तपस्या का और इस आराधना का क्या फल हो ये तो हम सब बताओ हम सब सत्य मरम कि निकाह हमसे साथ साथ बताओ कि क्या क्या एक बात अब यहां पर ध्यान देंगे कि सब योजना इस प्रकार की है कि ऋषियों ने देखा तो पार्वती जी में दो बातें दिखाई दी एक तो तपस्या में लगी हुई है और दूसरी आराधना में लगी हुई तपस्या और आराधना दो उनके मुख्य लक्षण देखने में आए और ये दोनों साथ साथ भी चलते हैं आराधना उपासना तपस्या के बिना नहीं होती तपस्या करे तो उसके साथ साथ उपासना भी होती है तपस्या एक प्रकार से निषेधात्मक वृत्ति है और आराधना विधेयत्मक वृत्ति है तपस्या से तात्पर्य है कि जो हमें नहीं करना चाहिए उसका त्याग कर देते हैं जिन विषय भोगों में हमें लिप्त नहीं होना चाहिए उनका त्याग कर देना तपस्या है पर अपने चित्त को परमात्मा में लगाना उसी का इस्तेमाल करना उसी में प्रेम रखना ये उपासना वो हो। तो आराधना होगी तो साधना में दो पक्ष होते हैं एक निषेधात्मक दूसरा विधेय आत्मक ये उपासना में भी तपस्या और तपस्या के साथ उपासना इस बात को विशेष रूप से तृतीय अवस्था प्राप्त व्यक्तियों को समझना चाहिए उन लोगों के लिए उनका मुख्य धर्म उपासना है तृतीय आयु में और उनके लिए तपस्या भी और उपासना भी। यही दो मुख्य धर्म है इन दोनों को समझे की कि तपस्या किसे कहते हैं उपासना किसे कहते हैं तपस्या कैसे की जाती है उपासना कैसे की जाती है इनको समझना चाहिए बानप्रस्थि के लिए एक स्थान पर लिखते हैं बैखानस सोई जोगू तप विहार जय भाव भोगु वो बान प्रस्थि वो हो सोचनी है जो तप तो करता नहीं इंद्रिय भोगों में सुखों में लिप्त है वो सोचनी है मैंने सोचनी है कि मैंने वो हो निंदनीय है उसे चाहिए कि वो तपस्या करे <coughs> समस्या के लिए बता दिया कि वह वो इंद्रियों के लोभन में न पड़े उनमें लिप्त न हो न उनकी कामना करे न उनके भोग में प्रवृत्त हो मन से भी विषयों की कामना न करे शारीरिक सुख की माने आराम इत्यादि है पड़े हुए हैं डूट रहे हैं इस प्रकार से अपने जो है ये शारीरिक जो हो सुख की कामना भी न करे ये सब जो है ये है सुख जो है ये सब त्याज हैं। अगर ये सब करता है कोई तो माने भोगों में प्रवृत्ति है ये आरसी बने पड़े रहना भी भोग है परमगुरु का भोग है विषयों का भोग विषयों की कामना ये रजोगु भी भोग ये दोनों ही प्रकार के भोग बान प्रश्ताश्रम में पहुंच करके त्याग देने चाहिए अगर नहीं त्यागता है तो वो अपने जीवन को नष्ट कर रहा है गलत रास्ते पर जा रहा है और उसके परिणाम स्वरूप नाना प्रकार के शारीरिक रोग मानसिक रोग उत्पन्न होंगे और व्यक्ति दुखी होगा उसे पता नहीं क्यों ये सब होते हैं लेकिन होते हैं सब उनके साथ जब विचार करने वाले व्यक्ति हैं ऋषि मुनि जो है व्यक्ति हैं वो सब इनके सब बातों के इनके रहस्य को जानते हैं ये विषय भोग तृतीय अवस्था में बहुत जल्दी रोग उत्पन्न करते हैं युवा काल में उतने रोग उत्पन्न नहीं करते जितने की तृतीय अवस्था में रोग उत्पन्न करते हैं और रोगी होते हैं तो उन्हें पता नहीं लगता ये रोग क्यों हो गए कोई कहे के देखो तुमने इस प्रकार का ये भोगम पर वर्ग इसलिए होगा अरे वो तो सारी जिंदगी करते रहे अब क्यों हो गए तो बस ही अंतर है कि सारी जिंदगी करते रहे तब वो इतने कष्टकारक नहीं हुए लेकिन अब वो जरूर कष्टकारक होंगे रोग लगेंगे इस अवस्था में व्यक्ति जो वो हो मानसिक विकार भी उत्पन्न करते हैं ये सब विषय इसलिए इन सबको त्याग देना चाहिए सुख चाहता है व्यक्ति तृतीय अवस्था में चतुर्थ अवस्था में तो भोग मुक्त तो बने अपने आप को बना ले <kuh> तो इसलिए ये है देखते हैं कि पार्वती जी की जो है वह एक तो तपस्या की मुख्यमान रूप है ही है ऐसी जैसी तपस्या पार्वती ने की इस प्रकार से तपस्या करनी चाहिए और दूसरी बात है उपासना करनी चाहिए उपासना के माने है सत्संग आदि के द्वारा परमात्मा को जाने की परमात्मा का स्वरूप कैसा है क्या लक्षण है क्या धर्म है क्या उसकी महिमा है और फिर उसका स्मरण करें तो भगवान की महिमा को सुनना उपासना है उसका स्मरण करना उपासना है उसका ध्यान करना उपासना है तो ये उपासना भी व्यक्ति को करनी चाहिए ये दोनों कार्य करने चाहिए तो पार्वती इन दोनों ही कार्यो में लगी थी और इसी के लिए पूछा उनसे कि तुम्हारे तपस्या का क्या उद्देश्य है और तुम्हारी उपासना आराधना का क्या उद्देश्य है तुम क्या चाहते हो ये तो पार्वती जी कहती हैं कि कहां तो बचन मन अति सऊचाई पार्वती जी कहते हैं तो कहने में उनके मन में बड़ा संतोष लग रहा है कि इनको कैसे बताऊ में कि हम किस लिए तपस्या कर रहे हैं पार्वती जी एक बालिका रूप में और शंकर जी को पति के रूप में चाहती हैं उनके लिए तपस्या कर रही है तो अब अब एक बालिका को ये कहना कि हम तपस्या कर रही हैं ऐसा पद चाहिए तो बड़े संकोच की बात है तो कहते नहीं बनता उनको लेकिन फिर भी ऋषियों के सामने कहना तो पड़ता ही न कहे तो भी काम बिगड़ता है तो कहते हैं है वो सुनी हमारी जड़ताई तो कहते तो हमारी जड़ता तो सुनकर करके तुम हंसोगे जड़ता के मैंने हमारी मंदबुद्धि की बातें तो मारे बहुत समझदारी की बातें नहीं है मूर्खता की बातें हमने की है कर रही है और जब तुम्हें तो मालूम होगा तो तुम हंसोगे एक इसी प्रकार से कल्पना करें कि मान लो कोई एक युवक है युवती है कोई है जो जिसको उस समय से पढ़ लिखने के बाद में विवाह करना चाहिए घर बनाना चाहिए धनोपार्जन करना चाहिए पुत्राय उत्पन्न करना चाहिए उस अवस्था में वो व्यक्ति ये सब न करे और कहीं एकांत स्थान में रह करके भगवान का ध्यान भजन उपासना करने लगे हाँ? तो लोग बात उसे क्या कहेंगे अरे बड़ा मूर्ख है हाँ? कितने बेवकूफी द्वारा काम कर रहा है उससे पूछो कि भाई तुम इस प्रकार से गृहस्थ धर्म पालन करके और जैसे अन्य लोग कर रहे हैं उस प्रकार से क्यों नहीं करते तुम क्या करते रहते हो यहाँ पे एकांत में बैठे हुए क्या पढ़ते रहते हो तो कहे क्या बताओ क्या पढ़ते रहते तुमको बताएंगे तुम तो हमें बेवकूफा ही समझोगे ऐसे ही पार्वती जी कहती है कि तो हम जो तुम्हें बता कि हम किस लिए तपस्या कर रहे हैं तो तो हमारी मूर्खता ही समझोगे तुम तो पहली कि हम अपने आप को मूर्ख बता देंगे तो हम तो मूर्ख ही हैं तुम्हारी दृष्टि में मान लो सद तो तो तो। हसी और हमारी जड़ताई मन हटे पर आग सुनई सिखावा का हमारा मन जब वो हो उसने एक हट पकड़ लिया अब कोई उस मन को कितना ही समझावे कि देखो संसार में कितने सुख है कितना दैभव है कितना आनंद संसार में है इसको सुख नहीं प्राप्त करते तो कहा वो मन मानती नहीं उधर जाते ही नहीं वो तो परमात्मा की तरफ लगा तो परमात्मा ही तरफ लगा मानेगा नहीं चाह तो बारी पर भीत उठावा ये मुहवरा है बोलने के तरीका बारी पर भीत उठाना है मैंने पानी के ऊपर दीवार खड़ी कर रहे हैं मैंने असंभव कार्य है बहुत ही कठिन कार असंभव होता है कोई कहने लगे हम चाहते हैं कि जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर उसके दर्शन प्राप्त कर ले तो लोग आसे अरे तुम्हें परमात्मा के दर्शन धरे कैसे तुम कर लो क्या कर लो दे वाली बात ऐसे कहे तो कहते हैं कि ये सब असंभव बातें ऐसी लगती जैसे पानी के ऊपर दीवाल खा करना असंभव है ऐसे करके हमने तो भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं दूसरे लोग जो सुनेंगे उसे मूर्खता समझेंगे फिर वो कहती है नारद कहाँ सत्य सोई जाना कहा एक बात बताई पार्वती जी ने कि ये बात जरूर है कि हम कोई अपनी मन की कल्पना से नहीं कर रहे हैं एक तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई तुम अपने आप से प्रयोग कर रहे हो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं तो मनमानी ढंग से कोई आचरण करना जो है व्यक्ति को परिणाम जो है वो हो उसका अच्छे ही निकले नहीं कहा जा सकता तो उनका पार्वती जी एक बात का समाधान करते हैं भाई हम जो कुछ ही कर रहे हैं मनमानी ढंग से नहीं कर रहे हैं हमारे एक गुरु हैं उनका नाम है नारद जी उन्होंने जो हमको तरीका बताया है कि इस इस प्रकार से उपासना करो इस प्रकार से तपस्या करो तो तुम्हें तो भगवान शंकर जी की प्राप्त होगी तो उनके बताए हुए मार्ग पर ही हम चल रहे हैं और हमने उनकी बात को सत्य मान लिया है तो ये थोड़ी बात जो है उनको एक समर्थन के लिए पार्वती जी को बात अपनी कहने के लिए समझाने के लिए उनको सप्तषियों के लिए एक बात उनको ये पतलना है तो नारद कहा सत्य सोई जाना और बिन पंखन हम चाहें उड़ाना लेकिन बात ऐसी है कि हम बिना पंखों के जैसे उड़ना कोई चाहे वैसी है माने कोई उड़ना चाहे पंखे नहीं पक्षियों तो के पंखे होते तो लेते हैं लेकिन किसी पंखे ने उड़ना चाहे तो वो तो असंभव बात तो बिना पंखे कैसे जाएगा तो क्या हमारा भी ऐसा ही प्रयास है जैसे हम बिना पंखों को उड़ रहे हैं और ये उदाहरण भी बहुत कुछ इनकी जो पार्वती जी की स्थिति है उसका निरूपण करने वाला है वैसे तो है ये मुहावरा लेकिन भगवान शंकर जी क्या है वो पर्रह्म परमात्मा है चिदाकाशम आकाश भगवान शंकर जी चिदाकाशरूप अनंत परमात्मा स्वरूप आकाश स्वरूप है और उस परमात्मा में बात करना उसमें उसका ध्यान चिंतन करना उसी में प्रविष्ट होना उसी में स्थित रहना ये एक प्रकार की उड़ान है अब इस उड़ान में जैसे पक्षी उड़ते हैं तो उनके लिए दो पंखे चाहिए लेकिन परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा भाव में स्थित होने के लिए भी उपासक के लिए कम से कम दो पंखे चाहिए एक तपस्या और दूसरी उपासना आराधना तपस्या और आराधना इन दोनों पंखों पर ही कोई यह वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चदाकाश परमात्मा भाव में उड़ने के लिए प्रयास कर सकता है तो वो दो पंखे भी यहाँ पर इस प्रकार से समय जो उपासक के रूप है उपासना के क्षेत्र में दो पंखे चाहिए तपस्या और उपासना आराधना के ज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञान के द्वारा साधना करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उनसे वैराग और विवेक रूपी दो पंखे चाहिए बिना पंखों के कैसे वहां पहुंच जाएंगे परमात्मा तक पंखे तो चाहिए चाहे विवेक और वैराग्य के पंखे हों और चाहे तपस्या और आराधना के पंखे हों उनके बिना परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते इसलिए हम दो साधनों को मजबूती से पकड़ना चाहिए ये दो साधन अत्यंत आवश्यक है ये पार्वती जी के उत्तर से ये बात मालूम होती है अंत में कह देती है, सासा बता देती है पार्वती जी देखो मुनि अभिवेक हमारा कि हमारा अभिवेक समझो पार्वती अगर ऋषि पार्वती जी को अभिवेक ही सिद्ध करेंगे देखो बड़ी मूर्ख हो तुम भाई ना समझो तो वो जो आगे जो कहने वाले हैं पार्वती जी स्वयं पहले ही करे थी हम तो की है ही है हम तो अपने आप ही मंजूर करते हैं कि हम अज्ञानी हैं ना समझ है हमारी बुद्धि जड़ है ये हम पहले स्वीकार करते हैं और हमने अपनी जड़ बुद्धि में क्या निश्चय कर रखा है चाहिए सदा से वही भरतारा कि भगवान शंकर जी है वही हमारे भरतार हो बस यही हम चाहते हैं भरतारे वैसे पति प्रतिरूप में हम भगवान शंकर जी को प्रार्थना करते हैं कि भरत से बना है भरता भरत के माने कहा क्या है कि विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरते से हो जो विश्व भर का भरण पोषण करे उसका नाम भरत होगा तो माने भरण पोषण करना भरत शब्द उसी से बना है भरण पोषण करने वाला भरत भरतार जो भरण पोषण करे जो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे खिलावे पिलावे पहनावे रक्षा करे देखभाल करे वो सब करे तो वो सब जो है, इसलिए वो हो इस कारण से वो हो भरतार कहलाता है इसलिए कहा कि मैं भगवान शंकर जी जो हमारे भरतार स्वामी हमारे रक्षक हैं, हम उन्हीं को चाहते हैं कि हमारे स्वामी बने हमारे पति हों प्राप्त करके हमें प्राप्त हो इसलिए उनकी कामना से हम ये तपस्या और आराधना कर रहे हैं सुनत तो वचन दिये ऋषय जहाँ उन्होंने तो सुना, तो ऋषि लोग तो पहले उनकी हंसी उड़ाने के लिए आए थे मूर्ख बनाने के लिए आए थे परीक्षा कर ले रहे थे तो बस सुनता बच्चन बिहसे ऋषय तो सत्तर की बात को सुन करके बिहसे के मन उपहास करने लगे हंसी उड़ाने लगे ये नहीं प्रसन्न हो गए हसी उड़ाने लगे बीहसे मैंने यहाँ कावा <kye> वाह क्या कहने हैं वैसे जैसे जैसे तुम्हारे पिता पत्थर तैसे तो तुम्हारी भी बुद्धि में पत्थर पड़े है हिमांशल तो की पुत्री है पर्वत राज की तो पर्वत पत्थर ही होता तो है जो कहते हैं कि गिर संभव तब देह गिर संभव पत्थर से ही तुम्हारे शरीर की उत्पत्ति हुई है तो तुम्हारी भी बिल्कुल पत्थर ही तो हो वास्तव तुम मूर्ख हो कह रहे थे हमारा विवेक है हमारी जड़ बुद्धि तो है तुम्हारी जड़ बुद्धि बिल्कुल यह और फिर वो ये कहा ही। अब एक बात इनकी जो बात दिखाई देती थी कुछ सार की बात कुछ तो बल दिखाई देता था पार्वती की बात में वो नारद का था नारद अपने आप को तो पार्वती ने स्वीकार कर लिया था तो हम तो मूर्ख है लेकिन नारद जी तो भगवान के भक्त हैं बड़े ज्ञानमान हैं हम उनके कहने से चल रहे हैं तो अब उनकी भी हंसी उड़ा दी ऋषियों ने कहा का तो नारद जैसा गुरु मिला वो तो सब चौपट करने वाला है कहकर नारद उपदेश सुन कहो बसे ऊ की नारद का उपदेश सुनकर के दुनिया में आज तक कहीं किसी का घर बसा है मन नहीं बस सकता नारद का उपदेश मानेंगे तो नारद तो यही सिखाएंगे भगवान का भजन करो नारद तो यही सिखाएंगे कि घरबार छोड़ो विरक्त हो जाओ जैसे वो विरक्त है सब जगह घूमते रहते हैं भगवान का भजन करते रहते हैं तो जो वो करते हैं वही बात तो सिखाएंगे और क्या सिखाएंगे वो कोई ऐसा उपदेश थोड़ी देंगे कि तुम ऐसे तुम ऐसा करो तो तुम ऐसा पति मिल जाए ऐसा घर बन जाए और ऐसा परिवार बन जाए ऐसे संतान हो जाए इस प्रकार से गृहस्थी बन जाए ऐसा उपदेश नारद देने वाले किसको हैं? अब वो सतरसी अपनी बात का कर समर्थन करने के लिए नारद जी का इतिहास सुनाते हैं क्या तो तुम्हें नमालुम हो तो हम तुम्हें बता दे की नारद जी ने कहा उपदेश दिए और उन उपदेशों का क्या क्या फल हुआ सो तुम सुन लो लक्ष्य सूतन उपदेशन फिर भवन न देखा जाई चित्र के तुकर धाला। कर तुकर घरून ढाला कनक कशिप कर पुण्य से हाला नारद सिख जय सुनर नारे अवसमो तजे भवन विखारी मन कपटी कपटीतन सज्जन चीना आप सरस सबी चीना कई के वचन मान विश्वास म चाहो पत सहज उदासा निर्गुण निलज कुबेश कपाली अतुल अगे दिगंबर दाली कहन सुखय शबर उपाय अल भूले उठग के बौराए पंच कहीं सेवाही बदेर मराये नाई अब सुख सोवत तो सोच नहीं भीख मांग खाए कहा कि निके भवन कबू किनार खटाए रामचंद्र की राम जय पवन हनुमान की जय भय सब संतन की जय ये सब नारद जी का जो उपदेश था उसका उपहास कर दिया सत्य ने नारद जी की भी आशीर्वाद दी उनकी भी निंदा एक प्रकार से कर दी लेकिन अगर लौकिक दृष्टि से देखो तो नारद जी की सब निंदा है लेकिन परमार्थ की दृष्टि से देखो तो निंदा में भी नारद जी की महिमा छिपी है यश नारद जी का है ये सब तो। गुणगान है नारद जी का ये निंदा नहीं जैसे शंकर जी की निंदा में उनके दुर्गम बता दिए तो कोई निंदनीय शंकर जी थोड़े हुए वो तो सब उनके गुण है नारद जी ने तमाम दुर्गुण बता दिए ये सब दुर्गुण नहीं ये तो नारद जी के गुण ही हो अब किस प्रकार से कहते हैं कि दक्ष सुतन उपदेश जाई, भवन में देखा आई कि उन्होंने देखो दक्ष के पुत्र जो थे उनको नारद जी ने उपदेश दिया वो लौट करके घर नहीं गया अब ये सब भागवत कथा आप सुनो हाँ, होती रहती यहां पर तो ये सब कथा आपको तो विस्तार से सुनने को मिले ये सब क्या हुआ दक्ष की साठ पुत्रियां हुई वो तो बाद में हुई उनके पहले दक्ष के पुत्र हुए बहुत पुत्र हुए एक हजार कोई कहता पुत्र हुए कोई कहता दस हजार हुए पुराणों में कहीं एक हजार लिखा कहीं दस हजार लिखा दक्ष के पुत्र हुए और उनके सबके नाम कौन कौन भरे कहाँ कहाँ कितने नाम रखे तो उन सब जितने पुत्र थे उनका एक नाम पुराणकार ने लिख दिया कहते जो दस हजार पुत्र थे उनका नाम था हर्याशो। हर्याशो। ये हरिया क्या थे ये दक्ष के पुत्र थे ये जब पैदा हुए पुत्र तब इनको ये कहा गया दक्ष ने कहा कि तुम जाओ तपस्या करो और तपस्या करने के बाद फिर तुम जो वो प्रजा के बढ़ाने के लिए इनकी सबका कार्य करो जनसंख्या बढ़े इस प्रकार की व्यवस्था तुम करो इसलिए हमने तुमको उत्पन्न किया है तो कहा जन हम कहा तपस्या करें कहाँ जाए तो उनको बता दिया कि तुम देखो सिंधु नदी समुद्र में जनती है वो तीर्थ स्थल है वहां पर जाओ नारायण तीर्थ है वो वहां पर तुम बात करो और वहां पर जाकर के तपस्या करो ये एक हजार हो चाहे 10000 हजार सबके सब गए वहां रह करके वहां तपस्या करने लगे तब करने शक्ति अर्जित करने लगे और वो अपने तपस्या नाना प्रकार की होती है अनेक उद्देश्य होते हैं तो वो वो की आगे चल के के वृद्धि हो विवाह इत्यादि करें उत्तर तो उत्पन्न हो इसके लिए वो हो शक्ति संचय करने की तपस्या करने लगे अब वो सब बालक के अभी ज्यादा युवा नहीं हुए थे कुमार अवस्थाई को प्राप्त थे उस समय वो सब अपने पट में लगे हुए नारद जी ने देखा उधर से निकले तो देखा कि इतने सारे बालक ये सब तो सब यहाँ हैं तपस्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं तो नारद जी उनके पास पहुँचे पूछा तो पता चला कि ये सब दक्षि के पुत्र हैं और तपस्या कर रहे हैं और बाद में पिता की आज्ञा से संतान इत्यादि का कार्य करेंगे और तो नारद जी को उनके ऊपर बड़ी दया आ गई ताकि देखो कैसे स्व तो बालक है अभी इनकी बुद्धि जो है वो कच्ची बुद्धि है अभी इनका मन बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है संसार की माया इनको भी लगी नहीं है विषय भोगों की कामना इनके मन में अभी उत्पन्न हुई नहीं है और ये अभी तपस्या कर रहे हैं ऐसे समय में इनको उपदेश करना चाहिए परमार्थ का उपदेश करना तो नारद ने उनको जो वो हरिया से कहा कि तुम अपने पिता की आज्ञा का मान करके प्रयास उत्पत्ति करोगे सृष्टि रचना करोगे सृष्टि पर बढ़ाओगे क्या? कहीं तुम कुछ जानते समझते भी हो कैसे बढ़ाओगे तुम्हें तो मालूम है कि पृथ्वी कितनी बड़ी इसकांत कहां है इस पर नहीं मानो तो तब फिर तुम क्या करोगे? तो <ख़ियो> क्या तुम्हें तो उस देश का नाम मालूम है जहां केवल एक ही पुरुष रहता है कि नहीं बता मैं नहीं मालूम क्या तुम्हें ऐसा मालूम है कि एक नदी ऐसी जो दोनों तरफ बहती है धर बहके आती पानी उधर ही बैठती है उल्टी भी बहती है इधर से है इधर बैठती है ऐसी कोई नदी तुम्हें मालूम है क्या एक पुरुष ऐसा है जो एक चंचला स्त्री का पति है क्या तुम तो उसको जानते हो लेकिन नहीं, नहीं, नहीं, नहीं ऐसे करके नारद जी ने कुछ ऐसी दस बातें उनसे पूछी जो उनका एक ओपन नहीं दे पाए एक का भी तो कहा कि तुमको जानते नहीं तुमसे कुछ कामधाम होगा नहीं तो मैं उनका आप ही बताइए ये सब क्या आप बता रहे हो आप ही बताइए वो सबके सब, सब नाराज को घेर कर खड़े हो गए नारद जी ने कहा अच्छा बैठो, हम सब बताते हैं फिर उन्होंने बताना शुरू किया देखो कि एक देश है जहां पर एक ही पुरुष वास करता है वो कम देश है परमात्मा है परमात्मा एक है और परमात्मा के चित्र कहीं कुछ नहीं ये सारी सृष्टि ये सब क्या है यह सब माया में है ये माया के लक्षण क्या है ये कुछ है कुछ नहीं लेकिन भाषित तो होती है सब चीज फिर उसके सब ये जितना जीव क्या है जगत क्या है शुद्धाशुभ कर्म क्या है उल्टे सीधे किस प्रकार चलते हैं कहा कि देखो एक चक्र है जिस जो कि जो वो हो, हो अपने आप चला करता है और जिसकी की धार जो है वो हो उसमें चक्र की तरह जिसकी की धार है और वज्र के समान जो शक्तिशाली है यह सब जो है नारद जी ने जब उनको सजा दिया तो सुनाते सुनाते संक्षेप में बात यह है तो सब जितना वेदांत है वो सब आ जितनी ज्ञान है वो सब आ जब व्यापक बुद्ध हुई परमात्मा है परमात्मा के बीच में ये सारे शिष्ट नाम रूपात्मक प्रतीक आभाष मात्र सपने के समान है जीव उसमें पढ़ करके चक्र में पड़ गया कर्म चक्र में फला हुआ काल की गति के कारण से सुख दुख भोगता हुआ सर्ग नर के त्याग की यात्रा करता हुआ ये कहते देखो कर्म जो ये है ऐसी नदी है कि जो दोनों तरफ बहती है ये स्वर्ग भी ले जाती है लताल करके नरक भी ले जाती है नरक चक्र स्वर्ग ले जाती है इस प्रकार है दोनों तरफ बहने वाली ये नदी ये सब जितने जितने उन्होंने पूछे थे वो सब सुना दिया और जब उनको ये सुनना जब व्यक्ति की व्यापक बुद्धि बनती है समस्त शिष्ट को विश्व को परमात्मा को एकाकार करके बुद्धि में ला करके इनको सबको देखे तब तो व्यक्ति सोचने को विचार करने को तैयार होता है की आखिरकार ये सब संसार में हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है क्या हम बस इसी प्रकार से खाते पीते पेट भर्ती जिंदगी बिता दें क्या इसीलिए हमारा जीवन है सब उसको व्यक्ति को दिखाई देता है ये सब सबको सार इसमें नहीं है और बैराग उसमें उत्पन्न हो जाता है परमार्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्साह उसमें आ जाता है तो उनको समय ऐसे ही और वो सबके सब जितने हजारों पुत्र थे दक्ष वो सा भगवान का भजन करने लगे परमात्मा के ध्यान करने लगे उसी को प्राप्त करने में लग गए भूल गए सुष्टि हमें करनी है प्रजा उत्पन्न करनी है वो सब बातें बुला दी जब उनको पता लगा दक्ष को कि उनके जो पुत्रों उत्पन्न किए थे वो तपस्या करते करते तो भगवान की तपस्या करने लगे और उन्हीं को प्राप्त करने में लग गए और मालूम हुआ कि नारद जी ने उनको पाठ करा दिया तो बड़ा गुस्सा हुए और नारद जी से उसे ब्रह्मा जी से कहा नाराज जी ने बड़ा दिया है वो बड़ा गड़बड़ किया हम इनको साथ दे देंगे ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं नाराज जी ने कोई अच्छा खराब काम नहीं किया उनको साथ दे दोगे तो बड़ा गड़बड़ होगा तुम उनको क्षमा करोगे तुम तो और पुत्र पैदा करें अगले कभी कभी, कभी कोई न कोई तो सृष्टि की रचना करेगा कुछ न कुछ होगा हो ही होगा ऐसे करके ब्रह्मा जी ने मना कर दिया तो दक्षिण ने कुछ नहीं कहा और उसके बाद फिर उन्होंने एक बार फिर इसी प्रकार एक हजार या दस पुत्र और उत्पन्न किए और उनसे भी कहा कि अब तुम तो तपस्या करो जाकर कुछ काल के बाद जब वो जाकर के वहीं उसी जगह सिमो के महानी पर जाकर के वो फिर तपस्या करने लगे तब तो नारद जी ने देखा कि ये तो फिर आ गए तमाम तो फिर इतने बालक फिर उत्तम हो गए ये सब संसार में पड़ेंगे तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे कर्मजालन फंसेंगे और बाद में दुखी होंगे इन विचारों को दुख में डालने के लिए दक्ष बार बार पैदा कर देते हैं तो इनके ऊपर उनको करना भाव आया दया भाव आया कि क्यों उनको चक्कर में पड़ने दो बचाओ उनको रक्षा करो इनकी ऐसे सोच करके नारद जी फिर उनके पास पहुंच गए फिर उसी प्रकार से उनको अपने ढंग से नारद जी ने उपदेश दिया नारद जी को उपदेश देने के हजारों तरीके मालूम थे तरह तरह से उपदेश जिसको जहाँ पाने उसको उसी प्रकार से उपदेश उनको देने तो फिर उनको उपदेश दिया और उपदेश देने पर फिर वो जो है वो सबके सदे सब हुए हो फिर जो वो व्यक्त हो गए फिर भगवान को भजन करने लगे जहां ये स्थिति हो गई तो अब बार दक्ष को नहीं रहा गया अब बार दक्ष ने नारद जी को साथ दे दिया ब्रह्मा जी के पास भी नहीं गए और साथ दे दिया कि तो देखो अब नारद जी जो है कहीं एक स्थान पर नहीं रहेंगे मारे मारे फिरते रहेंगे कहीं इनका जहां बैठेंगे उनके पैर नहीं जमेंगे बस तो वो नारद जी जो विचरण करते रहते हैं जगह जगह घूमते रहते हैं दक्ष के साथ के कारण से इस प्रकार से तो इनके जो है ये है इसके बाद फिर दक्ष ने फिर दक्ष को भी कुछ अकल आई कि आखिरकार क्या करें नहाराज जी को सात तो दे दिया घूमते रहो स लेकिन ऐसा सांत तो नहीं दे सकते कि महाराज जी भूल जाए भगवान को उपदेश ही दे पाऊ ये उनके बस की बात नहीं थी तो उन्होंने नो सोचा कि फिर हम पुत्र पैदा करेंगे हो सकता है इसके लिए इसी प्रकार का नाराज जी फिर भी उनको लगा दें इसी, इसी प्रकार का उपदेश दें तो उन्होंने अपने पुत्र नहीं पैदा किए पुत्रियां पैदा और पुत्रियों के पास नारद जी नहीं गए और उनको उपदेश भी नहीं दिया और उन पुत्रियां जब बड़ी हुई तो दक्ष ने भी उनको तपस्या करने के लिए नहीं भेजा घर में ही रखा और जब बड़ी हुई तब उनको ऋषियों से उनका विवाह कर दिया गया तो तमाम ऋषियों से दक्ष की पुत्री उन्हीं में से दक्ष की पुत्री एक सती थी और उनका सती का विवाह शंकर जी से हुआ तो ये पौराणिक कथाएं इस प्रकार की हैं उनके पीछे जो उपदेश मुख्य है जहां जैसे नारद जी ने जो बालकों को जो उपदेश दिया है उपदेश काम का है बाकी तो उसको उपदेश देने के लिए एक मनोरंजक घटनाक्रम बना करके तैयार कर देना जिसलिए लोग बात मुंह खोल करके आंखें खोल करके सुनने लगे और चित्र में धारण कर ले इसलिए कथा निकाली कह दी गई वैसे वो सब कथा कहानी अब बुजुर्ग लोगों को कहानियां सुनने का कोई शब्द उनको सुनाने की क्या बात लेकिन इस प्रकार के कहने के लिए की वो उपदेश किसी प्रकार को स्वीकार करे उन्होंने इस प्रकार कर दिया फिर कहते हैं वो जो सत्य हैं, उनसे बोले कि देखो नारद जी ने फिर क्या किया कि चित्रकेतु घर घाला चित्रकेत का भी घर घाला घर घा उनका चित्रकेत का भी घर भी बिगाड़ दिया सत्यानाश कर दिया घर का वहां चित्रकेतु घर में क्या कर दिया भाई चित्रकेतु राजा थे प्राचीन काल में और संक्षेप में कथा उनकी इस प्रकार से है कि वो राजा थे तो उनकी रानी थी लेकिन रानी से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा विवाह किया तीसरा विवाह किया चौथा विवाह किया तो पुराण का जब दिखता है तो कथा को मनोरंजन करने के लिए कहता है कि डेढ़ हजार रानियों के दो हजार रानियों के ऐसे विवाह करते चले गए कहीं कहीं लिख दिया लाखों को विवाह कर डाले उन्होंने चित्रकेत में लेकिन कहीं कोई पुत्र ही उनके नहीं हुआ तो वो बहुत दुखी हुए एक बार जो वो हंगिरा ऋषि और नारद जी घूमते घूमते उनके पास पहुंचे चित्रकेत के पास जब पहुंचे चित्रकेत बहुत उदास थे नारद जी ने उनसे पूछा कि राजन आप तो इतने बड़े राज्य के स्वामी हो आप तो बड़े यशी हो आप दुखी क्यों दिखाई देते हो तो आप चित्रकेत ने कहना शुरू किया महाराज क्या बताऊ में आपको तो सब जानते हो हमारे कोई पुत्र नहीं और इतने इतने हमने विवाह किए लेकिन कोई कोई पुत्र नहीं हुआ उसके कारण हम दुखी है और पुत्र नहीं होगा तो पूर्ण नामक नरक से हमारी कौन रक्षा करेगा मरेंगे तो फिर हमें नरक जाना पड़ेगा इसलिए नरक से रक्षा करने के लिए पुत्र चाहिए इसलिए जो है हमें आप कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे कि पुत्र हमको प्राप्त हो तो नारद जी ने कहा कि देखो भाई तुम्हारे प्रारब्ध में अगर पुत्र नहीं है तो भगवान का नयन करो है? कोई पुत्र सारी दुनिया जैसे बोलते हैं ऐसे थोड़े अब का संकेत अपनी तरफ था अंगिरादेश की तरफ था देखो हम लोग तुम्हारे पास आए नहीं पुत्र तो तो <स्थाँगाँ> उनको, उनको लेकिन उनको तो नहीं नहीं। आग्रह नहीं, नहीं, जी बताइए किस प्रकार हो कैसे पत्र हो कैसे पुत्र बताओ उसके बिना हमें संतोष नहीं हम बहुत दुखी है चिंत ब ये बहुत सब इस प्रकार होते है तब उन्होंने अंगिराश उन्होंने कहा नारद जी ने अंग भाई पुत्र अनष्ट यज्ञ करो और इनको पुत्र प्राप्त राजा को प्राप्त होना चाहिए ये राजा है यहाँ के प्रति इनका जो है इनका हम तुम्हारे जैसे ऋषियों का इनके राज्य में रहते हो तो राजा का कार्य करना तुम्हारा धर्म है इसलिए तुम यज्ञ करके इनको पुत्र प्राप्त कराओ अंग्रा यज्ञ किया यज्ञ के बाद जैसे की रामायण कथा कर सुनते हैं वो दशरथ जी के यज्ञ की तरह से उसी प्रकार यज्ञ संपन्न हुआ और उसका जो प्रसाद हुआ वो भी फिर चित्रकेत से कहा कि अपनी पत्नियों को बुला करके उसको तो बड़ी बड़ी पत्नी थी उसको रानी को उसको बुला करके वो उन्होंने उसको दिया कहा कि देखो जो है इसको तुम खा लो तो उसने रानी ने वो खा लिया और खा के बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर उसको गर्भ हुआ और उसके बाद में बालक भी उत्पन्न होगा ये समझ चले अपने नारद चले गए अपने अंग्रादेश चले गए चित्रकेत के उत्पन्न हो गया पुत्र छोटा पुत्र जो वो बिल्कुल शिशु था बढ़ते बढ़ते एक साल डेढ़ साल का हुआ लेकिन इतने दिनों में क्या हुआ कि वो जिस रानी के वो पुत्र प्राप्त हुआ वो तो रानी तो महारानी हो गई अब बस वही एक रानी हो गई और राजा उसी का बड़ा आदर सत्कार करे और बाकी रानियों को जितने तमाम के विवाद लाखों लाखों का हजारों हजारों के कर लिए वो सब नौकरानी की तरह से घूमा वहां पर तो वो सब बड़ी बड़ी दुखी हुई और बहुत परेशान हुई वो और कहने लगी कि हमारी तब कोई गिनती नहीं रहेगी तो आपस में सबने सभा की और आपस में निश्चय किया क्या किया जाए इस अपनी दीन दशा से कैसे उद्धार हो तो उन सब लोगों की बुद्धि में यह आया कि वो जो पुत्र पैदा हो गया उसी को मार मारा जब वो पुत्र मर जाएगा तब उसके बाद फिर हम सब लोग फिर वो ये उसकी जो मान्यता विशेष मान्यता है उसकी माँ की वो खत्म हो जाएगी ऐसी सोच करके फिर उसने उन लोगों में से किसी ने विष ले करके उसको सोते हुए बालक के मुक्टू में लगा दिया या मुंह में डाल दिया तो बालक सोते सोते वो विश्व के कहा से सो गया मर गया रानी उस समय वो थी नहीं उस समय जिसका पुत्र था वो वो समय वहां पर नहीं थी उसने अपनी सीविका से नौ से कहा कि देखो वो बच्चा झग्या हो तो उसको उठा ला तो वो गई वहां पर उठाने तब देखा कि तो उसको पर सबसे तो सांस ही नहीं चल रही है मर गया है बड़ी जोर चिल्लाने लगी अरे वो क्या हो गया क्या हो गया तो रानी की दौड़ी आकर के देखा तो मरा हुआ था राजा दल के तो आया सब हो गया आपको राम मच गया जब भी सबको राम मच गया तो नारद जी तो सब प्रतीक्षा देखे कर ही रहे तो समय और नारद जी जो उसी समय वहां पर आ गए और चित्र के उसके पास आकर के कही भाई अब क्यों तुम रो रहे हो कहा गया अब क्या है नाराज जी इतने मुश्किल में पुत्र प्राप्त हुआ आपकी कृपा से और वो भी मर गया इस प्रकार आप क्या करें हो आप क्या करें हमारा तो जीवन व्यक्त है अब हम जीना नहीं चाहते हम ये नहीं करना चाहते ऐसे करके बहुत दुखी होकर के बिलास करने लगे तो नारद जी ने उनके चित्रकत को समझाया कहा कि देखो ये तो संसार है इसमें मरना जीना होता ही रहता है ये तो हमने जिस समय तुमसे कहा था कि भाई तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है और तो फिर भी तुमने दुराग्रह किया तो ये पुत्र तुमको प्राप्त हो गया था लेकिन ये भी हमने तुमको बता दिया कि पुत्र प्राप्त होने का तुम्हें इसमें पुत्र के कारण से तुमको हर्ष भी होगा और विषाद भी होगा ऐसे ही तुम्हारा प्रारब्ध है तो हर्ष किस बात का कि पुत्र होने तो हर्ष होगा विषाद दोनों दोनों हो हर्ष विषाद उनको और नारद जी ने जब उनको समझा चित्र के फिर अपनी हुई रकम में लगे हुए नारद जी से कहा कि या तो आप जो इसको आप ही रक्षा कर सकते हो ये मर गया तो अब नारद जी ने कहा कि उसकी रक्षा अब हम इसको जो जो मर गया है ये है बालक इसको हम बालक को बुलाए देते हैं और नारद जी को बालक दिखाई दे रहा तो उसमें सही छोड़ करके अलग उसका उसका जीव रूप जो जो लिंग शरीर वो उसके शरीर से अलग हो गया था नारद जी ने उससे बोला कि देखो बालक तुम्हारे पिता बहुत दुखी है तुम अपने शरीर में फिर आ जाओ और इनके शोक का निवारण करो तुमको इनके शोक को दूर करते हुए प्रसन्नता होगी ऐसे करके नारद जी ने समझाया उस बालक ने कहा कि भगवान नारद जी आप तो वैसे ही भगवान के बड़े भक्त हैं सब जानने वाले हैं और ये पिताजी को समझते नहीं हमको तो अब मालूम है कि अभी तो हम इनके पुत्र होकर के आए तो साल भर हुआ छह महीने हुआ इसके पहले हम अनुप पर हमें थे हम जाने अंग देश के वहाँ के राजा थे और वो राजा वहाँ से हम सभी छूटा उसके बाद में तब हम यहाँ पर आए तो उस समय वहां पर हमारे अमुक अमुक पिता थे और उसके पहले हम अमुक अमुक स्थान पर हम थे वहां पर हमारे ये ये पिता थे तो हमारे दिन तो पता नहीं कौन से वो पिता है कि ये पिता है किसके शोक का निवारण करें और किसके किसके शोक का क्या क्या करें ये तो संसार इसी प्रकार का है इसमें तो लोगों का जन्म होती रहती है कहीं कोई किसी का पिता होता है तो कभी किसी का पुत्र बन जाता है कोई किसी का पुत्र होता है तो किसी का पिता बन जाता है इसी प्रकार से संसार होता रहता चलता रहता है ये जब उसने इस प्रकार से कहा चित्र गीत ने भी सुना नारद जी ने भी मैंने बालक से कहला दिया तो अब चित्र के तुम्हाराए तो खड़ेगा क्या कहें उस पुत्र से कि तुम नई नई तुम पुत्र हो हमारे शरीर इसमें आ जाओ इस प्रकार के तो चित्रकेतु को कुछ ज्ञान हुआ तब तो नारद जी ने भी चित्रकेतु तो पुत्र समझाया कहा कि तुम पुत्र की कामना को छोड़ो पुत्र जो है वो कोई सुख देने वाला नहीं होता देखो तुमको इस प्रकार जैसे इसने दुख दिया इसी प्रकार फिर भी प्राप्त हो जाएगा तो कोई सुख दुख तो अपने प्रायतों के अनुसार प्राप्त होता तुम समझते हो कि पुत्र सुख देगा तो पुत्र का सुख देना दुख देने वाला नहीं होता है तो वर्थ में तुम उस प्रकार काम ना करते हो इस प्रकार से सारा संजय नारद जी ने उपदेश दिया और जीव क्या है यही बताया आत्मा क्या है ये बताया परमात्मा क्या है ये सब शिक्षा बैठकर के उनको दी सब चित्रकेतु ने सब रानियों को छोड़ दिया सब राज्य छोड़ दिया और छोड़ करके वो चित्र जाके तपस्या करने लगे मानव प्रस्थी सन्यासी हो गए भगवान का भजन करने में लग गए इस प्रकार से चित्रकेतु का घर क्या हुआ नारद जी का उपदेश है कि चित्र केत कर घर उनको कहा कि देखो इस प्रकार से चित्रकेत का घर चौपट हो गया न न न पुत्र ना कहीं ना कहीं कुछ तो सुना पार्वती जी ने कहा कि हाँ बाप को तो ठीक कहते हैं तो, नारद जी जो है इस प्रकार के हैं एक दृष्टि से आप कह सकते हो कि इनका सबका दक्ष के पुत्रों का भी इस प्रकार से उन्होंने विनाश कर दिया आप कह सकते हो कि चित्रकेश का भी विनाश कर दिया उनके घर का विनाश कर दिया लेकिन ऐसा नहीं है कि सब विनाश कर दिया हो हमें तो नारद जी के इस कार्य में कुछ अच्छाई भी दिखाई देती है अरे कहा अच्छाई दिखाई देती है हम तुमको और सुनाने ले एक कथा और सुन दो क्या क्या कनक का कर तुमने सहााला हिरणा कश्यप जो हो गया है उसके घर में भी नारद जी की सारी लीला चली हृणा कश्यप भी कथा थे। सब जानते हैं हृणयाक्ष हृणा कश्यप दो भाई थे ये दोनों जय और विजय थे जिनको विशाप संत कुमारों ने दे दिया था ये दोनों निशाचर हो गए थे राक्षस हो गए थे तो जब हृणयाक्ष जब मारा गया भगवान ने एक बार शुक्रावतार उत लेकर के हृणाक्ष को एक भाई बुमा दिया तो हृणा कश्यप अकेला गया तो का श्यप ने फिर तपस्या करने के लिए चल दिया उसने कहा कि इसके मने हमारा भाई मारा गया तो ये कोई शक्तिशाली शक्ति जरूर है हमें और तपस्या करनी चाहिए और शक्तिशाली बनना चाहिए तब तो जो हमारा इसके ऊपर बस चलेगा इसलिए वो हो तपस्या करने चला गया और तपस्या करके अपनी शक्ति सारी शारीरिक शक्ति भौतिक शक्ति अर्जित करने लगा इधर क्या हुआ कि जब देखा के प्रणा का श्यप है वो तपस्या करने चला गया तो देवताओं ने इन राक्षसों के ऊपर आक्रमण कर दिया आगे समय ये इनका कोई राजा राजा कोई है नहीं और देवता लोग ने संगठन कर लिया और कहा कि फिर वो आ जाएगा तो उसके बाद इनकी की फिर निशाचरों की फिर ताकत बढ़ जाएगी फिर इनको हम जीत नहीं पाएंगे इसलिए ऐसे ही मौके पर उनको ऊपर कर दो तो देवता ने आक्रमण कर दिया है उसके राज्य के ऊपर और उनको सब तमाम निशाचरों को मारा भगा दिया छिन्न भिन्न राज्य कर दिया सब ये सब दशा उसके बाद में अब उन साचरी स्त्रियां रह गई तो इंद्र उन निशाचरी स्त्रियों को सबको लेकर के इंद्र लोग के लिए ले जाने लगे <todok> रास्ते में नारद जी मिले इंद्र के पास और इंद्र से कहा <todok> कहा कि तुम तो इनको इनको इन स्त्रियों क्यों ले जाते हो कि इसलिए ले जाते हैं कि इनके भ्रूण हत्या करने में तो पाप लगेगा इसलिए हम लिए जाते हैं उनको वहां पर जब इनकी संतान उत्पत्ति होगी तब उनको संतान को तब उसके बाद हम इनको मारेंगे और मार करके तब छोड़ेंगे नहीं तो ये निशाचर ये फिर पैदा होंगे ये सब के सब जितनी गर्भ में है ये बाद में सब निशाचर बनेंगे तब तो निशाचर बनकर करके क्रम लोगों को परेशान करेंगे इसलिए इनको मारने के लिए लिया जाते हैं नारद जी ने कहा कि उनके जो वो हो उनकी राानी थी वो जो प्रहलाद की मां बनी बाद में तो उसके लिए कहा कि देखो इस रानी को बेकार कम दिया जा रहे हैं इसके गर्व में जो बालक है वो आसरी स्वभाव का नहीं है वो तो अच्छे स्वभाव का बालक है सतपुरुष है वो देव स्वभाव का है उसको तुम मार दोगे गलती से तो तुम्हें जरूर पाप लगेगा इसलिए नारदी उसको ले गए रणा कश्यप की पत्नी को और तो ले जाकर उसके बाद उस पत्नी को फिर भगवान का भजन सिखाया उसको नारद जी अपने भजन सुनाते रहे तो वो भी भजन गाती रही उनके साथ नारद जी के साथ में कीर्तन करते रहे तो कीर्तन सुनाते रहे भगवान के वानवाद सुनाते हैं तो वो भी ग्राहवाद सुनते रही इसका परिणाम हुआ कि नारद जी के इस प्रकार से करने से उसके गर्भ में जो बालक था वो प्रहलाद भगवान का भक्त गर्भ में ही बन गया उसके संस्कार बन गए तो देखो पुराणों में कथाओं के प्रयोजन अनेक होते हैं एक प्रयोजन ये भी बताने के लिए की गर्भ में जो बालक है तो उनका भी संस्कार इस प्रकार से करना चाहिए तो उनको जो है वो साप्विकों की शिक्षा माता को शांत रहे क्रोध आदि न करे वो पूजा इत्यादि करे भगवान की भक्ति करे सच्चरित्र रहे सद्विचार अपने मन में लावे तो उसका परिणाम ये होगा कि बालक के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है तो वही उनके प्रहलाद के ऊपर प्रभाव पड़ा प्रहलाद से पैदा हुआ तो उसके बाद में फिर वो भगवान का भक्त ही हुआ प्रहलाद अब भगवान का आप देखो अब ये ये क्या कहते हैं सतृषि की नारद जी ने उसको जो है वो प्रहलाद को उत्पन्न करके प्रहलाद को फिर जो वो अपने पिता का ही विरोधी बना दिया और उसका हिरणा कश्यप जो वो प्रहलाद का विरोधी हो गया और अंत में परिणाम ये होगा प्रहलाद के कारण से ही हिरणा कश्यप का वध हुआ नरसिंह भगवान ने उतार लिया और उसके बाद उसको तो मार दिया इस प्रकार से हिरणा कश्यप मारा गया तब हिरणा कश्यप को मारने का कारण तकारांतर से नारद बन गए सीधे सीधे नहीं तो प्रहलाद को जैसा बालक बना दिया और प्रहलाद जो है हरण कश्यप का विरोधी बिचारों का विरोधी हो गया और उसके कारण से फिर भगवान को अवकार लेकर उसको मारना पड़ा समाप्त हो गया इस प्रकार हरणा कश्यप मरा तो कहते हैं हरण कश्यप का रक्त में असहला तो नारद जी के कारण से उस प्रकार तो ये सब कथाएं घटनाएं जो ये इनके सरद कुमार ने नारद की सब सुना नारद सिख जैसे मर नारी समझ लो सुनो के नारद जी के नारद जी का उपदेश चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष दोनों का नाम दे दिया हिरण कश्यप की जो पत्नी थी वो स्त्री थी उसने नारद जी का उपदेश सुना तो प्रहलाद पैदा हुआ गया प्रहलाद पैदा हुआ तो हिरण कश्यप मारा गया पुरुषों की बात है तो जितने दक्ष के पुत्र हुए वे पुरुष हुए चाहे चित्र पुरुष उठा उसको हुए इनको उपदेश दिया तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो नारद जी ने जिसको उपदेश किया उसका क्या हुआ क्या बस हो ही तो भवन भिखारी वो सब वो उनका फिर घर नहीं बसता है वो सब घर छूट छाट जाता है व्यक्त हो जाते हैं सन्यासी हो जाते हैं और भिखारी हो जाते चित्रकेतु जी था उसने चित्रकेत में अपना राज्य छोड़ दिया सन्यासी हो गया भिखारी हो गया तो करो देखो ऐसे लोग जो है राजा के राजा जो है वो राजा लोग तक तो इनके नारद जी को उपदेश सुन करके भिखारी बन जाते अभी भिख भी कहने का जब कोई उसी बात को इंटरप्रेट करते हैं बोलने का तरीका निम्नीय रूप में बोलते हैं तो भिखारी कर लिया लेकिन अब कोई भगवान का भक्त है कर् जी कोई भिखारी है हाँ, जो कोई उनका नारद जी का कोई भवन नहीं है तो जैसे जहां तहां घूमते रहते हैं तो भीख भीख मांग करके खाते हैं कोई लोगों के तरह भिखारी, भिखारी होते हैं भिखारी होते भिखारी का तो पेशा होता है भीख मांग करके अपनी जिंदगी चलाते काटते हैं ये जो अपाइज हुए लुंजपुंज हुए कुछ नहीं कर सकते हैं बीमार हुए तो फिर तो तो वो भीत मांग करके खाते हैं सब लोग लेकिन जो भगवान के भक्त हैं ज्ञानी लोग ऐसे भिखारी नहीं है। कि हैं, कि असमर्थता के कारण होते इनको तो इनको तो धन संपत्ति चाहिए ही नहीं परमात्मा उनका भरण पोषण स्वयं करता वो भीत मांग करके नहीं खाते परमात्मा उनका भरण पोषण करता ऐसे हो जाते है। तो लेकिन इनको कहकर देखो इनके पास कुछ है नहीं इसलिए यह भी भिखारी तो इनको भिखारी करके बोलते हैं अवश्य हो ये भ्रमण भिखारी मन कपटी तन सज्जन चीना और जी की निंदा कि तो देखो मन कपटी मन में कपट और तन सज्जन चीना ऊपर से जो है ये है सज्जन लोगों का साध लोगों का बाना बनाए हुए हैं हु? जटा बांधे हुए सिर में बीना लिए हुए माला धारण किए हुए पीताम्बर पीले बस्त्र पहने हुए ये सब जो है ये है ऊपर से सज्जन लोगों हों जैसे साधु लोग हों ऐसा देश बनाए लेकिन उनका मन कपटी है मन में क्या कपट उनके है मन कपटी मन का कपट उनको यह है की उपदेश तो ऊपर से बड़े अच्छे अच्छे लगेंगे वो देना लेकिन वो चाहते क्या है कि आप चाहे की ना जैसे आप अपना स्वयं वो हो बिना घर बार के हैं ना उनका कोई परिवार है न पुत्र है न पत्नी है मारे मारे सब जगह कहते हैं ऐसे चाहते है की सब लोग ऐसी दुनिया में हो गए वही उपदेश करेंगे जिसे अपनी तरह से हो जाए कभी तो नारद जी की देखो निंदा के रूप में वही नारद जी की बात किस इस प्रकार बोलते तो संसार में एक ही बात को कभी देखो एक ही बात को प्रशंसा के रूप में भी कह सकते हैं और उसी को दूसरी तरह से कह दिया तो वही निंदा बन गई लौकिक दृष्टि से कहने लगे तो वो प्रशंसा हो जाए परमार्थ की दृष्टि से बोलने लगे तो वही निंदा बन जाए मा की दृष्टि जिसे, जिसे कि प्रशंसा करने लगे तो लौकी दृष्टि निंदा नहीं हो जाए सब जानते हैं कि घर में कोई किसी व्यक्ति को कोई आसक्तियां न हो मोहजाल में न फंसा हो माया के चक्कर में न हो तो लोग बात निंदा करने पे क्या कहेंगे अरे साहब इसको तो माया मोह कुछ है ही नहीं बेकार आदमी तो ये निंदा के अर्थ में बोले और प्रशंसा के में क्या हो गया अरे साहब ये तो बड़ा दृष्ट बड़ा ज्ञानी है तो भगवान का बड़ा भक्त है ये प्रशंसा हो रही तब प्रशंसा करने में एक तरह से बोल दो निंदा करने में दूसरी तरह से बोल दो ऐसे करके ये नारी जी की निंदा कर रहे हैं इसलिए कह दिया ये तो ऐसे ही करके हैं, कपटी हैं, अपनी तरह से सबको भिखारी बनाना चाहते हैं ये नहीं कहेंगे कि भगवान के बड़े भक्त हैं सबको भगवान का भक्त बना करके परम पर प्राप्त कराना चाहते हैं अपनी तरह से भिखारी बनाना चाहते हैं ती वचन मान विश्वासा ऐसे नारद जी की बात को तुमने विश्वास मान लिया तो पार्वती जी ने कहा कि नारद कहा सत्य सोई जाना तो ये सत्य ऋषि कहते हैं कि तह के वचन मान विश्वासा और तुम चाहो पत सहज उदासा और तुम चाहते उसको पति बनाना चाहते हो जो सहज उदास है तो में विरक्त है बिल्कुल जो वैराग्य भाव में रहने वाला है व्यक्त कोई कभी किसी का पति बनेगा परिवार बना करके रहेगा उसको तुमको उनको तुमको ऐसी पति पढ़ा दी कि शंकर जी का तुम विवाह कर दो तुम्हारा परिवार बस जाए अरे वो परिवार बसाने के लिए नहीं बताया तुम्हारा परिवार उजाड़ने के लिए बना दिया है तुमने बता दिया शंकर जी का विवाह कर लो उल्टी बात है इसमें यह ऐसे करके उनको बताया और शंकर जी में क्या क्या दुर्गुण है एक तो उदासा और फिर देखो यहाँ जो है वो नौ दुर्गुण फिर बता दिए जो वहां पर नारद जी ने जब उनको हिमांचल को जब बताया था कि इनको कैसा पति मिलेगा जिसमें कि नौ दुर्गों होंगे वैसे यहां नौ दुर्गुण फिर बता दिए इनों सप्तषियों ने पार्वती से बोल दिया कि सहज उदास नंबर एक और फिर निर्गुण दूसरा नीलज कुवेश कपाली पांच और अकुल अगे दिगंबर दयाली चार नौ जो है ये है दो गण उनको सहज उदासी मैंने जो घर बार परिवार बना के न रहे अंतर्मन से जो विरक्त हो उसको उदासी कह निर्गुण जिसमें कोई कोई गुण ना हो दोष की दृष्टि निर्गुण माने बिजा गुण मान अगुण या निर्गुण नीलज माने जो निर्लज हो निर्लज निर्लज्जता भी एक दुर्गुण है निर्लजता के बाद की नंगा है, है? किस निर्लज्ज व्यक्ति को नंगा भी दया बड़ा नंगा है बड़ा नंगा है कि मानी निर्लज है शंकर जी भी इस प्रकार से नग में रहने वाले और मन लो एक बाघां कमर में लपेटे भी हैं, तो ऊपर से नीचे तक नंगे ही रहते इसलिए निर्लज हैं, तो कहते हैं नीलज कुबेश शमशान की भभूत लगाए ये सब कुबेश उनका कपाली कपाली मैंने नर्मिंदों की माला धारण किए गए काट करके उसकी माला बनाई और वो गले में पहने हुए इसलिए कपाल ही कहलाते और अकुल अकुल मैंने इनका कोई कुल तो है नहीं जैसे कोई ऐसा बालक पैदा हो जिसकी माता का न पता हो पिता का पता ना हो छोड़ दिया हो किसी ने फेंक दिया उससे पूछा तुम किस कुल को तो क्या बताया है? किसी कुल का नहीं ऐसी करके माने ये तो दोष हुआ कुल लेकिन शंकर जी के साथ में क्या है शंकर जी के कोई माता पिता नहीं स्वयं हैं अपने आप से अपनी सत्ता के विद्यमान है इसे जिसके माता पिता ना हो तो अकुल तो होगा भी इसलिए इस प्रकार के अकुल और अजे है उनका कोई डर भी नहीं और दिगंबर नंगे रहने वाले दिशाही जिसके अंबर नंगे रहने वाले दिगंबर दयाली ब्याल में सब लपेटे हुए हैं उन सरपही उनके आभूषण है सिर में देखो तो सब सब लगते हुए गले में देखो तो सब लगते हुए हैं बाहों में देखो तो सर्प लपटे हुए हैं जहां देखो शरीर भर में सर्प ही सर्प लपेटे हुए हैं तो ब्याली ब्याल लपेटे हुए ब्याली ये इस प्रकार के दुर्ग बता दिए ऐसे ऐसा भयंकर वर तुम चाहो सांप लपेटे गर्भ में मुंडों की माला धारण किए शमशान की, की भगूत लगाए जथा पथा धारण करे ऐसा कहीं कोई पति होता है, कोई स्त्री चाहती ऐसा पति प्राप्त हो ऐसे पति के लिए तुम तपस्या करो है ना बुद्धि की जरूरत ही बात है कह उसका कब सुख असुभर पाए ऐसा बर मिल जाए तो तुम्हें कौन सा सुख मिलने वाला बिना घर के इस प्रकार का रहने वाला व्यक्ति उसको तुम जाकर के बरबू के तरह प्राप्त हुआ तो कौन सुख होगा और भल भूले ठग के बहुराए कहा कि वो तुम तो ठग है नारद उसने तुमको इस उस प्रकार के जो तुम्हें पागल बना दिया बेकार उसके चक्कर में पड़ गये भूल जाओ नारद की बातों को अभी कुमार कहने का मतलब ये इनका सतृषियों का कहने का दाव करिए कि नारद जी ने तुमको ठग लिया गलत गलत रास्ता तुम बता दिया उसके लिए तुमने तपस्या की बहुत गलती की अब हम जो उपदेश तुमको दें वो उपदेश तुम सुनो वो बताएं। अब बढ़िया बातें तुमको बताएंगे और बढ़िया फल तुमको प्राप्त कराएंगे ये सब बनाते पंच कहे शिव सती विवाही अब शंकर जी में एक दूसर बताते देखो हम केवल इनके जुर्मने नहीं बता रहे इतिहास में उनका आसरण भी यही कहता पूर्व काल में शंकर जी ने सती से विवाह कर लिया शंकर जी विवाह तो कर नहीं रहे थे लेकिन पंच कहे जब पांच दस लोगों ने चारों तरफ से घेरा और कहा शंकर जी नई नहीं, नहीं करी लो नहीं नहीं विवाह करी लो तो शंकर जी ने विवाह कर लिया तो सब लोगों के कहने से कर कर्ज लिया तुमने तो और देर मराई लेकिन फिर घेर घार करके ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि सती को प्राण देने पड़े आखिरकार सती मरदन जा करके अपने पिता के यहाँ त्याग दिया उनको ये दशा तो जब से सती मर गई तब से शंकर जी क्या है अब सुख सोए तो सोच तो तो नहीं भीख मांग भाव खाए अब जो है अब वो कहीं अब उनको कोई चिंता नहीं अब बिल्कुल निर्बंध मुक्त आस हो गए अब वो भीख मांग करके खाते और सब जगह आराम से सोते हैं अब सुख सो गई सुख सो गई मैंने आप कोई चिंता नहीं उनको किसी बात के सुख से सोना है कोई चिंता न होना इस प्रकार से अब भीख मांग भाव खाए अपनी भीख मांग करके खा लेते हैं और घूमते रहते हैं तो सहेज एकाक इनके भवन ये, ये सहेज ही एकाकी है माने इनको अकेला रहना ही इनको पसंद है ऐसे लोगों से कबों किनार खटाएं इनके साथ कभी स्त्रियां रह सकती हैं ऐसे लोगों के साथ खटाएं के मैंने टिक सकती हैं खटाना शब्द जो है वो ग्रामीण भाषा का शब्द है या तो उनके साथ निर्वाह खटाने के माने निर्वाह हो अथवा खटाने के माने टिक सकें रह सके ज्यादा दिन तक निर्वाह होता है उनका यह इसलिए जब उनके साथ में शंकर जी जैसे एकाकी रहने वाले व्यक्तियों के साथ में किसी स्त्री का निर्वाह हो नहीं सकता इसलिए बेकार में तुम उनसे विवाह करके अपनी जिंदगी कार और कुछ नहीं परेशान होगी दुखी होगी इसलिए तुम छोड़ो उनकी चिंता कोशन करिए और सती जी तो सब तपस्या कर चुकी थी और आकाशवाणी भी हो गई थी तो तुम्हें शंकर जी प्राप्त होंगे और बड़ी प्रसन्न थी और कहा से तो वो अवस्था और संत कुमारों ने आकर के उनके मन में यह इस प्रकार के संदेह उत्पन्न करने की कोशिश की उनके उसकी उस, उस जो लक्ष्य उनको